भी, भी, भी, की, ब्लौक ब्लौक की की एक और दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अंजू शर्मा की कुछ कविताएं। जूते और आदमी कहते हैं आदमी की पहचान जूते से होती है आवश्यकता से अधिक घिसे जाने पर स्वाभाविक है दोनों के ही मुंह का खुल जाना बेहद जरूरी है आदमी का आदमी बने रहना जैसे जरूरी है जूतों का पाओ में बने रहना जूते और आदमी दोनों ही एक खास मुकाम पर भूल जाते हैं याददाश्त आगे के चरण में आदमी बन जाता है मुतनज़र अल जैदी जूते भूल जाते हैं पाँव और हाथ का बुनियादी फर्क तीलिया रहना ही होता है हमें अनचाहे भी कुछ लोगों के साथ जैसे माचिस की डिबिया में रहती हैं तीलिया सटी हुई एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष शांत और गंभीर एक दूसरे से चुराते नजरे पर देखते हुए हजारों हजार आखों से तलाश में बस एक रगड़ की और बदल जाने को आतुर एक दावानल में भूल जाते हैं कि तिलियों का धर्म होता है सुलगाना चूल्हा या किसी का घर खुद कहाँ जानती हैं तिलिया होती हैं स्वयं में एक सुसुप ज्वालामुखी हर एक तिली कब मिलता है अधिकार उन्हें चुनने को अपना भविष्य कभी कोई तिली बदलती है पवित्र अग्नि में तो कोई बदल जाती है लेडी में दो रहा। यह तय था उन्हें नहीं, नहीं चाहिए थी तुम्हारी बेबाकी तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा गुरु और तुम्हारा स्वाभिमान तुम सीखती रही छाया पकड़ना तुम बनाती रही रेत के कमजोर खरौंदे तुम सजती रही उनकी ही सौंपी बेड़ियों से, वे मांगते रहे समझौते वे चाहते रहे कमिटमेंट वे चुराते रहे उपलब्धिया वे बनाते रहे दीवारे तुम बदलती रही हर पल उस ट्रेन में जिसके चालक बदलते रहे सुबह दोपहर और सांझ उन्हें चाहिए थे तुम्हारे आंसू उन्हें चाहिए थी तुम्हारी बेबसी उन्हें चाहिए था तुम्हारा झुका सिर उन्हें चाहिए था तुम्हारा डर वहाँ एक पगडंडी कर रही है इंतजार नए कदमों का तय करो स्त्री आगे दो रहा है कामना हमारे रिश्ते के बीच ऊब में डूबते तमाम फूल टूट जाने से पहले खो जाना चाहती हूँ मझधार में शायद कभी कभी डूबना पार लगने से कहीं ज्यादा पुर सुकून होता है बेपरवाह गुजरने की ख्वाहिश उंगली थामे हैं। उन सभी पुरख्तर रास्तों पर जहाँ लगे होते हैं साइन बोर्ड निशेष जंग खाए परों को तौलकर भर लेना चाहती हूँ एक तो साहसी उड़ान आसमान के अंतिम छोर तक हंसकर झ हुए सर को ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण को मुह चिढ़ाते हैं हीलियम से भरे गुब्बारे यू जानती हूँ कि हर भटकते कदम के इर्द गिर्द लंबव पड़ी होती हैं आचार संहिताए ये भी कि हर मन भावन रास्ता नहीं जाता है तय शुदा मंजिल को ये भी कि हर तय शुदा रास्ते के इर्द गिर्द नहीं उगते हैं जंगली कामनाओं के पेड़ किंतु टूटकर प्यार करने और दीवानावार हो मजनू हो जाने वाली तमाम आदिम इच्छाओं के बोझिल पाव कभी कभी झटकना चाहते हैं संकोच और जन्मजात संस्कार की ता उम्र नाक की सीध में चलते हर सतर राजप से ऊप उम्र की इस दोपहर में बो देना चाहती हूँ हम दोनों के बीच सालों पहले जिये अजनबीपन और रोमांच के बीच कुछ देर फिर से उसी हाथ को थामकर भूल जाना चाहती हर रास्ता हटा लेना चाहती हुई नज़रें तय शुदा मंजिल से दौड़ना चाहती हूँ बेसाख्ता पथरीले रास्तों पर शाम के धुंधल में खोने से ठीक पहले आज मैं प्यार में पागल होना चाहती हूँ आज मैं प्यार में पागल होना चाहती हूँ अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा की कुछ कविताए वाचक स्वर भारती परिमल